राष्ट्रपाव श्रीमशु रामस्वणे राम खंडिता दब रामस्वी पूम राधुर मजुराक्षर आयुकाम

हो उलंग सिंभो सलिम सलिनम यशोकमें गणतात्मज आदाते हिंदी तकार लंकांजराज उठित संहार कारिणीं सेली वाला नम श्रीपरम हम

वन कमल सुरमतरंगा अक्सल महान सुरा श्रीयाम चंद्रा श्रीआम जयराम जय जैराय

उनके पे आगे एक शून्य रख लोग सौदास हो जाते हैं एक और शून्य रख लोग स्व हो जाते हैं एक और रख लो हजार हो जाते हैं उनका मूल रखता रहता सॉरी ऐसे भवन मान का आश्रय लेकर के जो हम साधन करते हैं उनका मूल बन जाता है

आप नाम का आश्र लेकर के अहिषा का पालन करते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं दान करते हैं पूर्ण करते हैं अभ्यास करते हैं उनकी महिमा दसगू होती चली जाती है और अंक को छोड़ करके और फिर शून्य रखते जाओ जाए प्रचार को जोड़ाए ये अंक रहे शूमी है अंक रहे दस भूमि

भगवान नाम का आश्रय लेकर के जो हम साधन करेंगे तक करेंगे दान करेंगे पुण्य करेंगे उनका अधिक फल होता चला जाए भगवान नाम को छोड़ करके जो हम साधन करेंगे और व्यर्थ हो जाए इसलिए लौकिक पारलौकिक जो हम कार्य करें उस समय सैली भगवान नाम का उच्चारण ना करते भगवान का ध्यान करते सकें

आप दुकान में फूलते हैं तो पहले भगवान का नाम ले करते हो भोजन करते हो भगवान का नाम स्न करते हो ये, ये एक शुभ है मृतम मुठे तो नाम निर्वेद मुगड़े हरे

साधु सं मस्त के यश के सुरक्ष का जिसमें हृदय में भगवान का स्वरूप रहता मुख में भगवान का नाम जिसके है। तो उसके उदय में भगवान को निविदन की ही वस्तु जिसके हृदय में भगवान का चरणवत जिसके मुख में भगवान का निर्माण जिसके मस्तक तो है ऐसे ये होकर भगवत स्वरूप है

खे नामो नई रेग मुदे हरे कारतंक निर्माण मस्त यश सोचु सोचता वह गये भी कही है भक्त जो है भगवान का स्वयंपूर्ण कही एक बार स्वामी रामदेव जी ने सुनाया था हमको सब तो तो लोगों सलामत कह रहे थे वृंदावन तो में एक बंगाली पूर्व रहते थे

वो लोग बारह बजे के बाद दूर से रक्षा करने जाते तो थे ईदगाशियों से यहां जब उन खाती लेते थे तब उनके टुकड़े मांग करके लाते और फिर तो अपने यहां खाते भी रख रखते तो थे फिर आपस में उनको गद लगा के उसका भोजन करते थे एक दिन ऐसा हुआ उनका ऐसा जीवन भर का नियम था एक दिन ऐसा हुआ तो रिक्शा करके जाए बच्चे से ये टुकड़े होते थे ग्राश में होते

लेते हुए ले तब जाते थे और फिर उसने लोग कोई महात्मा से बातचीत करते हुए घूम गए भगवान तो तो को निवेदन नहीं किया और उन्होंने भोजन करने लगे और वो तब तक जो है वो निर्णय है उसको ग्रास को चलाई रहे थे तब तक स्मरण हो गया उन्होंने कहा मेरे सारे जीवन दल का नियम टीत रहा है ये इस देश में ऐसी कोई वस्तु नहीं ली है जो भगवान को निवेदन लेती हो

आज भगवान को बिजली बिना मेरे नहीं थी ये ग्रास मेरे विशेष पेट में कैसे जाए तो कैसे ही उन्होंने अपना गला पकड़ लिया इंटर नहीं जाने के बाहर निर्णय सूचे कि गृति गला पड़ लिया रोयल से रोयल तो कैसे भगवान उनके सामने प्रकट हुए और चलते हुए बाबाजी और दिन को रोज खिलाता ही था आज अगली जी खिलाएंगे अगले राज्य रोज

तो ये भगवान में भगवान का एक मुखे, जो जो जो जो जो है, एक रूपम लख्य नामों नैज गुणगरे तादोंकर निर्माण नहीं मर सके सोच सक वो की पहली शहरी ऐसी होती है वो प्रत्येक काम करते हैं भगवान का स्मरण करते करते हैं तुलसी राष्ट्रीय जो नाम के अनुच्चारण करते हैं

तब तो स्वाभाविक रात कही कर मुंह खुल जाता है और न कहने पर मुंह बंद हो जाता है तो तुलसीदास की तुम्हें सही सुंदर कल्पना करते हैं तुलसी राह सही निकसक पाप कहा जब हम राका उच्चारण करते हैं तो मुख हो जाता है तब तो उन्होंने भगवान का नाम इन पापों को अवसर दे रहा है कि तो तुम न निकल जाओ

तो तुलसी रात को कहते हुए जो रात वहीं का हमारा मुख खुलता है मुख का द्वार खुल जाता, जाता है तो का शरीर में से निकलकर करके डाल जाते और जो माख लगे कर मुंह बंद हो जाता है तो तीन काचें आवत में ही देख मकारा तो इस तरह से भक्त लोग जो हैं वो भगवान नाम की महिमा दा दवा दान करते हैं

एक बार हम मुरादाबाद गए शेष हमारी एक महात्मा सुना रहे थे एक जी की एक कोठी शहर के बाहर थी एकांत में बनाते हैं बड़े लोग शांतिपुर एक जी में कुल मन कोई विवाह था वहां सब लोग विराह में चलो एक नौकर छोड़ गए कोठी चोरव को पता चला कल प्रकोथी से नालिये सूर्य नौकर है तो रात की आ गए

और उन्होंने एक तो मिट्टी का डेला लेकर केोथी तो में कि मैं देखें देखेंगे वो व्यक्ति जहां पर जगड़ा है या छोड़ा तो पर जो डेला कोठी में आया तो, तो रज रहा तो तो था और उसने सोचा कर मुझ चोर आ रात्रि का समय है और मुझे अकेला समझ कर चलाए हैं तो तो तो और उसने बुद्धिमानी की पर झूल ना सुबे अब ओ नाह गा छोड़ आसू बहादुर को

तो उसने काम नाम झूठे लिए, उन झूठे नाम लेने से शक्ति से भाग गए, सभी हम तो अकेला समझते थे तो कोई बात नहीं तो महात्मा कहने के जब झूठे नाम से शक्ति से भाग लो तो भगवान का राम नाम बर सकते जब तो भगवान का नाम बचते हैं, राम नाम दोगे भगवान का नाम दोगे तो वो झूठे को आकर तुम्हें को से भाग

एक व्यक्ति ने महात्मा जी के पास गया और बोलने लगा महाराज भगवान नाम की जो तो महिमा हम आपके आप, तो आप हमको सुनाए भगवान के नाम की कितनी महिमा है क्या महिमा है क्या विशेषता है महात्मा बोलेंगे भगवान नाम की महिमा का शेष शारदा नहीं कह सकते तो। हम क्या है महाराज पुस्तक है महात्मा बोलेंगे बैल के शरीर पर सरसवरक्ष

अब जितनी देश है उतने देश में लिया यारी भगवान का नाम एक शंघर्म लिया हुआ भगवान का इनका कल्याण कर देता महाराज इसमें सर कुछ आए सब लोग आ गया तो हम दो बात कहते हैं एक शंघर्मी भगवान का लिया भगवान नाम इनका कल्याण कर देता जो लोग यहां से प्रणाम करके जाने लगा दूसरे महात्मा बैठे तो अगर का तात्पर्य संध्या

तो महाराज तात्पर्य से मोर्चा क्यों होगा साठ रात जिनका तात्पर्य तो और बताइए उसका तात्पर्य है कि जब एक क्षण भगवान का नाम कल्याण करने वाला है उतनी इतनी अद्भुत वस्तु है तो उसको तो तो एक क्षण के लिए ये छोड़ना यह मतलब भगवान का नाम ले लिया तो हो जाएगा कल है तब फिर एक क्षण के लिए ही न छोड़ो हर समय भगवान का नाम

जयराम जय राम राम राम जय जय जय जय जय राम एक बार भगवान में पांडवों को बठर बथर दिखाओ को विष्ठों को ले जाए गुणु को अर्जुन को मगर को सभी को, को, को और भगवान ने कहा कि ये

तो लेकर जाए तो मत पूर्ण दिखा को सुनो जाए और चलते ही रहना जब तक कोई अद्भुत वस्तु देखो तब तक लौट सुनता उसी तरह को इन दिखाई दिखाने जाए और जब कोई अद्भुत घटना देखो अब कोई वस्तु देखो तब वहीं से है उधर से महाराज तू की दिशा गए और कभी जा रहे थे रंग में माननी लोग युद्ध वहीं

बड़ा सुंदर पक्षी पर उनके मन में ये बड़े सुंदर भाव दे हो रहे थे किसी पर ये हमको हमारे हाथ लग जाएगा पूरे घर में उसके प्रदर्शन करेंगे जिस तरह पूजा करने के लिए पक्षी है पक्षी कहीं कभी देखा ही नहीं था दोस्तों दोनों का अनुसंधान करने लगे इसी थोड़ी मेर में कार्य था कि वो लोग वहां पुस्ता मरा हुआ पड़ा था तो वो हम जो कुछ का मानस

और गरीब लोग गणना बनी और देशभूल तो इतना सुंदर है इतना दुर्घ पक्षी है और इसका खाना पाना कैसा बंध है तो उनको तो बड़ी अच्छी और गरीब से लौट करके आगे और बलवान को सुनाई दिया नाराज लेने से ऐसा आगे कोई घटना नहीं भूमि संूमि के आंदन में चले जा रहे थे तो उन्होंने तो देश मिलका आती थोड़ा बड़ा भय पर बलवान

दिन बहुत को देख करके झटकाओं से भूम कर एक वृक्ष से कर गए अपने प्राण बजाये अगर हाथी आके चढ़ा गया भूम से वृक्ष से उतर कर करके वो तो इनको बैठाए भगवान का नाराज जीवन भर दिनों ने देखा देता एक देश होता हाथी बने बेटा बया बढ़िया भगवान ने कहा कि अरविंदा जा रहे हैं उन्होंने माल में जाके एक गई अपनी भसिया का रूप लिए

और दिनों को बराश शुरू हो और लड़ी को को देख कर गुजरता भगवान को कहा भगवानी का ठीक है नक माना जा रहे थे जो सुधारणी मैंने जाकर देखा कि पेट उन्हें बराबर करो एक बिल्कुल ऊपर का खेत में पानी भरा हुआ और एक बिल्कुल खाली है, और दोनों बराबर हो

एक बड़ा अस्थिर हुआ चौदह इतना देख करके बताए सर्दियों जा रहे थे पर्वतों की दूसरे होकर के बड़ा भारी पर्वत का शिखर कूद करके हुआ और वृक्षों को का हुआ आ रहा था और सर्वे में ये था कि अब मैं दे सकते बड़ा भारी शिखर पर्वत पूज करके ले रहा है और वृक्षों को कुटलता हुआ आ रहा था

और फिर एक भाष के तंटे के पहाड़ी आकर के उनके लास्ट के उजर और छह लोग और उनको लौट कर भी भगवान को आकर भी सुना फिर तो शांति ने कहा महाराज उनका सबका हमें आप तात्पर्य बताइए भगवान बोले ने निष्ठ तुमने जो हंस देखा था उसका तात्पर्य है कि जो तुमने पुष्प भाग उदय हो रहे थे तुमने हंस को देखा

जब में ऐसे सन्यासी पर्व होंगे सब ऐसे महात्म्य मिलेंगे तो जिनको दे। देख करके दे तो मालूम पड़ेगा कि उस साक्षात सुखदेव जी ने बड़े व्यक्त करिए बड़े अच्छे वृक्ष हैं जब आते आचरण देख पे तो किसी को लड़ी दिन दे के बाद में तो जब इसी को देता है तो किसी में खुश करूंगा तो ऐसे उनके उत्तर उनकी झड़ी ऐसा कले में होने वाला भीमसा में कुंडी को देखता है तो दो सी के हाथी

उसका कार्य करिए कलयुग में ऐसे अधिकारी लोग जो गर्म तरफ से रुप ले लेंगे काम किसी का नहीं करेंगे कलयुग ने नहीं उ अर्जुन ने कहा कि सुनने कहा जो था बच्चिया का रूप पी रही है उसका कार्य करिए कि में ऐसे लोग जो अपनी लड़की से जारी ज्ञान नहीं छोड़ेंगे उससे भी ज्ञान ले लेंगे मुझे कथा थी कलमन ने लड़की ने बताया

महाराज मेरे के पास एक कोई कुछ संख्या लिया था जितना पैसा लिया वे दो दो ना ना दे चुकी हूँ पर अभी मुझे से वो क्या लखनऊ की बात जो की भगवान ने कहा कि तुमने वो देखा कि दो कुल बराबर एक बिल्कुल ऊपर तक बड़ा हुआ जिसने चले और एक बेचूम खाइए उसका कार्य सुनने हुआ कले तो एक व्यक्ति बढ़िया सोचने उसमें यहां कार्य करिए

और संखड़े और उम्र उसके यहाँ सड़ रहे खाने वाला नहीं क्या बराबर में गरीब के बच्चे ढूंढे गए ऐसा उसके लिए हुआ था उस बच्चों को भी हम कुछ खिलाएं अनुभवें उनकी रक्षा करने तो कल भी ऐसा होने वाला है दूसरे दिन बच्चों को है देखकर देख उसको दया नहीं आए उसके यहां हम सड़ और

सहदेव जीवन जनता सात्व जो तुम्हें गो थार तला लाल पर्वत लक्ष्मण को भुगतान आ रहा है और एक तिलके के सहारे हुए जिसका तो तात्पर्य है कमी में बड़े बड़े पहाड़ की शाखों से भगवान का नाम जो है की रक्षा करेगा जैसे पहाड़ों से रोक लिया तरीके हैं वैसे बड़े बड़े पाद की पहाड़ों से भी की रक्षा भगवान का नाम कर यह कमी तुम्हें की महमा

Daanu Daanu Daanu Daanu Daanu Daanu

गुणमती भी भगवान ने कहा वो गुणमती है दुर्ग ये क्रिया जो होती है ये बाढ़ उसके ये क्रिया के व्यास है अधिष्ठान में शरीर बना चाहिए शरीर शरी। अधिष्ठान तथा करता सरता से कर लेना अहमकार ये चित्त जरूरी ये अहम जो होता है न जल में शुरू होता है ना चित्त होता है जल चेतन से मिल जाते हैं तब अहम अहम होता

अधिष्ठान बचा करता करण ये जाननेरियां और गर्मी भी हैं और ये पांच प्राण और इनके अधिष्ठाता इंद्रियों को देता है तो ये उनके द्वारा ही पूजा होती है चाहे शरीर से इंद्रियों से मन जो से जोश से शरीर दानी मनों को रक्तकर्म का रहते हैं चाहे आप पूर्ण करें चाहे साफ करें तो इन सांस ही

इसके अनुख करेंगे जो केवल अपनी आत्मा को कर्ता मानता है तत्व अनुस का कारण आत्मा में केवल अनुयाथित बुद्धि उसकी बुद्धि पवित्र बहुत गुरु और शास्त्र से उसको सुनकर के उसकी बुद्धि में विवेक नहीं है इसलिए केवल अपनी आत्मा को जो कर्ता मानता है शुद्ध आत्मा को उसको भगवान ने कहा गुर्मति है गुरबुद्धि है ये कुछ नहीं समझे

बुद्धिमान तो ने उसको कहा कार्य कर्म कर पक्षे अकर्मियों को कर्मया सबुद्धिमान विषय सयोक्तः प्रकृत कर्मकृत भगवान ने जीता बुद्धिमान वो बताया है यहां पर दुर्बुद्धि उसको बताया गुरुमती बताया और वो बुद्धिमान है तो कार्य कर्म में अकर्म दे और अकर्म में कर्म दे क्या है

तो जो साहस प्रतिरोध कर हैं पहले तो कारण साल प्रत्याशन है कि जो कार्य हम धगड़ादा क्यों कर देते हैं जो निष्ठान कार्य करें धगड़ाधा क्यों कर देते हैं सारी होती है दंगली की होती हुई इसीलिए कसर नहीं है घबराने जो कर्म किया व्यक्त कमी यजोश बढ़ाती है जिस कफर से किया है दिन सुन करो

तो जो कर्म भगवान को अर्पण कर दिए जाते हैं वो बंधन तो ऐसी नहीं होते इसलिए कर्म होंगे कर दिया कर्म तो उन कर्म ही कर्म दे सौ अपर्म जो है शास्त्र ज्ञेठ कर्म को जो न करना है तो वो अकर्म के शास्त्र ज्ञेठ कर्म न करोगे तो विशुद्ध तो करोगे पर तो बंधन का एक हो तो कर्म दे सीध कर्म न करना या कर्म

पर तो उस अकर्मण्य तो तो देख तो तो कर्म देखो जब उससे सात वेट कर्म करो वो दशा हो और भगवान को जो की जाते जो कर्म है उनमें अकर्म दे तो भगवान का ऐसा जो व्यक्ति है वो बुद्धिमान कर्म या कर्मया करते अकर्म है तो कर्मया भगवान शंकाचार्य का विप्लाय है कर्म कर्म का विवेक उन्होंने किया अरे इसका पास साथ करिए समझो

ये शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के अंकार इनकी जो क्रियाएं हैं कर्म हैं तो इसमें आत्मा को अपरता है शरीर चल रहा है तो आत्मा को चलता हुआ न समझ चक्ष बसतु बाघे वजती मन है मंच ज्ञान जी इंद्रिया नामी हो कर जैसे कोई घोला पर बैठा है तो चल रहा है घोला है अपनी को चलता

ऐसे शरीर के चलने का भी अपना चलना समझता है शरीर के बैठने का अपना बैठना समझता है शरीर आज की क्रियाओं को जो आत्मा की क्रिया समझता है वो बुद्धिमान नहीं तुम है क्योंकि शरीर में मन उद्दीन उनकी क्रियाओं में हिलचल हलचल में आत्मा को अचल देखता है निश्चरी देखता है तो बुद्धिमान कारण अकर्मय स्पर्श शरीर राज्य के ज्ञात में आत्मा को निर्दातार निष्ठरी समझता है और अकर्मी

और जब शून्य काम लेकर आज तो, तो समझता है तो आज हमें पर कर शरीर कुछ कर नहीं रहा शरीर को को में कोई क्रिया नहीं है मन में कोई क्रिया नहीं है इंद्रिया में कोई क्रिया नहीं है ऐसा नहीं ये दृश्य जो है जानवर उनमें हमेशा क्रिया होती हो रहती है चन्या बंद्रिया तो क्रिया है ना तो इस तरह से और तर कुछ रहेंगे तो परिणाम क्रिया तो उनमें होती रहती है शरीर का परिणाम होता रहता है मन का परिणत होती रहती है इंद्रिया में रहती है कालयोग से

ये शरीर जी मन बुद्धि आत्माएं ये कभी निष्क्रिय नहीं हो सकते पर तो आत्मा जो है अभी हाँ जो आत्मसमानते क्षेत्र और क्षेत्र जो जितना क्षेत्र है ये सक्रिय है ये कभी निष्क्रिय नहीं हो सकता और तो जो क्षेत्र लग है उसमें कभी क्रिया नहीं हो सकती व्यष्ठों बच्चे पर आत्मा है सदा निष्क्रिय है और जो क्षेत्र है उद्देश्य है वो सदा सक्रिय रह पाएंगे

कैसे तो इनके अकर्म होने पर भी इन्होंने कर्म देखो शरीर जब कुछ नहीं कर उसमें क्रिया हो है इस तरह से भगवान ने कहा कर्मी अकर्म वर्ष जो शरीर आदित्य कर्म में आत्मा को अकर्ता देता है शरीर आदित्य जो विषय होने पर भी में क्रिया देखता है वो भगवान प्रद्धा कर, कर बुद्धिमान तो है सब बुद्धिमान मनुष्य ही

योग कहा किसी में कर्म ये को ये योगी है और उसने संपूर्ण कर्मों को साधारा या उसने जो कुछ करना था वो कर लिया कृष्ठ में कर्म फिर एक दूसरा अर्थ है शंकरानंदी कहते हैं कर्म या कर लिया कश्य कर्म कर्म का अर्थ कार्य वो तो प्रपंच परेश कर्म ने अखर्म जो ब्रह्म है उसको देखे

सारे प्रबंध में यह एक वस्तु में परमात्मा व्यापक है कि सारे प्रबंध में परमात्मा को निश्चित देखे कर्मयु कार्यू जगत अकर्म पर ग्रहण परमात्मा में मुख्य उस परमात्मा को देख कर्मयी अकर्ण कश्य पर अकर्मणी अपर्म जो ब्रह्म है उसमें कर्म उसको कर्म जगत को देख अधात्मक जगत में जिस परमात्मा को निश्चित देखता है

तब परमात्मा ने इस जगत को कल्पित देता है वो बस मनुष्य में बुद्धवान है स युक्त सत श्रीकर्म के श्रीराय राम जय जय राम श्रीराय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय

का आधारण ग्रामीण विश्व का चक्रता है

and I like it